प्रथम दो खंड पूरा हो गया ब्रह्म ब्रह्मतत्व का निरूपण सत्ता रूपेणा प्रकाश रूपेणा वर्णन कर दिया तो सत्ता तत्व के निर्देश के नंतर उसी सत्ता तत्व का मध्यम और मंदाधिकारियों के लिए सकल क्रियाकलाप के कारण रूपेणा भी उसी ब्रह्म तत्व का निरूपण करना है निरूपण करना है इसलिए तृतीय खंड आरंभ होगा और अंत में उपासना रूपी साधना खंड गंड़, चौथा खंड आरंभ होता है लेकिन दोनों खंडों को मिला करके एक में कहा जाएगा मंदाधिकारी को सीधे नहीं हो सकता है उसको कथा कहानी के द्वारा समझाओ तो थोड़ा बहुत समझ में आता है इसलिए आख्याय के, के द्वारा आरंभ किया जा रहा है तो उसके बारे में अवतरणी का भाष्यकार धैर्य देखिए पांच विकल्प देंगे अथवा अथवा अथवा कहकर के ब्रह्म देवे पियोजिज्ञे इत्यादि तृतीय खंड आरंभ होगा देवताओं के लिए वह ब्रह्म ही विजय पाया था लेकिन देवताओं लोग भ्रांति में पढ़ रहे वह हमारी अपनी विजय है अपनी महिमा है इत्यादि कथा शुरू होगा एक किसलिए अग्र अज्ञात विजानता विज्ञात अभिजानता श्रवण यद विज्ञातक अत्यमेवस क्योंकि मंद आदि बुद्धिवाला या मध्यम बुद्धिवाला अक इस भाषा को समझ नहीं सकता है अविख्या विजानता प्रति अविख्या और अव प्रति ये जो सुना उस गार को उल्टा उल्टा लगा लगा लिया क्या उल्टा लगा रहा है प्रमाणे जो होगा उसको तो प्रमाण से जाना जाएगा और ये नास्ती जो नहीं होगा उसको प्रमाण अविज्ञात तो प्रमाण से जाना नहीं जा सकता और आपने कहा जाना था मविज्ञात इसका मतलब उस ब्रह्म को जानने वाले भी उसको नहीं जानते है का मतलब वो ब्रह्म असत्य शश विषाण कल्पम अत्यंतमेव असतृष्ट शश विषाण के सदृश अत्यंत ही असत्य खा गया है तथ्य ब्रह्म भी अत्यंत असत्य से कोई शंका दिया तथा इदं इद्रम् अविज्ञातवाद असद मंदबुद्धि तम आख्याय का आरभ्य कोई मंदबुद्धि वाले लोग इन मंत्रों को सुन करके करेंगे यह ब्रह्म भी अत्यंत सत्य है क्यों अविज्ञात इदम ब्रह्म असध्य तो क्या है अविद्या तत्वा शिशु विषाणुवत ऐसा अनुमान बना लिया पूर्व पक्ष में इसका अनुमान ही दे दिया इन्होंने इधम ब्रह्म असदेव ये तो क्या है अविद्या तत्व दृष्टान्त क्या है शिशु विषाण कल्पम शिशु ये अनुमान हो गया मन-बुद्धि वाले होते हुए अनुमान करने बड़ा कुशल है कहने के लिए मंद बुद्धि वाले शास्त्रा के दृष्टिकोण मंद बुद्धि वाले वो है जो अनुमान करने में कुशल होता और अर्थापत्ति करने में कुशल जो है वो मनपति वाला माना जाता है अनुमान और जो है अर्थापत्ति वगैरह करना नहीं आता है वो आदमी नहीं माना जाता शास्त्र दृष्टि तो पशुत जी रहा इसे हमेशा शास्त्र जिसको मनपुति वाला कहते हैं तो समझना आती है बड़ा तेज खोपड़ी वाला लौकिक दृष्टिकोण से हनुमान अर्थापत्ति करने में बहुत कुशल और शास्त्र दृष्टि उत्तम अधिकारी का मतमत मतलब ये गुण होते हुए अत्यंत श्रद्धावान होने के नाते अंतरण शुद्ध वाला होने के नाते तो श्रुत अर्थ सम्य ग्रहण सीधे हो जाता है विपरीत ग्रहण नहीं करता तो मध्यम और मध्यपुति वाले हमेशा अपनी कुतार्क बुद्धि से अनुमान प्रदान वाले होने के कारण से अर्थापति प्रदान वाला होने के कारण से हमेशा विपरीत ही ग्रहण करता है जैसे यहाँ आप देख रहे हो इदम ब्रह्म कैसला असद कथम अविज्ञातत्वाद विषाणुवत के अनुमान इस प्रकार से मध्यम दीवालों को अनुमान पूर्वक पूर्व व्यामोहता विशेषतः और पूर्ण रूपे न इस तत्व के बारे में बिल्कुल उल्टा ग्रहण न कर इस भाव से यह श्रुति कृपा करती हुई उत्तम अधिकारी को कथन करने के पश्चात के ख्यायिका आरभ से यह आख्यायिका उस प्रयोजन को ध्यान रखते हुए कहा गया है तो आरंभ होता है अच्छा तद ही सर्व प्रशा देवा पर ईश्वराणश्वरो जयहेतु असुराण पराजहेतु नास्ति कथम नास्ती इत अनुकूला से दृश्यंत इस कथा में आप देख रहे हैं संसार जितने व्यवहार है इसका कारण कौन है ब्रह्म है कि कोई भी दृश्य दिखता है वह दृश्य कारण कौन होता है अधिष्ठान अधिष्ठान के बिना कोई दृश्य दिखाई नहीं देता सकता दिखाई देता है अधिष्ठान में उस पुरुष को जिस पुरुष अंदर विद्या होती है जिस पुरुष में अविद्या है अविद्यावान पुरुषों को किसी अधिष्ठान में कुछ न कुछ दृश्य दिखते रहता है लेकिन केवल अविद्या ही मात्र कारण से नहीं हो सकता है जब तक प्रकाशात्मक अधिष्ठान न हो तब तो तो दृश्य भाषित नहीं हो सकता चाहे वह दृश्य देवताओं का विजय हो चाहे असरों का पराजय हो इन का कारण कौन है वह ब्रह्म ही है अधिष्ठान प्रकाशात्मक प्रकाशा, जो प्रकाशा, अधिष्ठान होता उस ब्रह्म के बिना ये दृश्य ही संभव नहीं है इसलिए कहते हैं सर्व प्रकार प्रशास्त्री वह ब्रम कैसा है ब्रह्मा? जो ब्रह्म किस प्रकार का है सब प्रकार से प्रशासन करने वाला है देवाना मरो देवा, देवा। देवताओं का भी पर्वत निर्देश प्रकाश स्वरूप है ये देवता लो भी जन धातु से बनता है देवना प्रकाशवत्ता देव देव मन जीवों के पेशा से यह देवदारू भी जीव विशिष्ट प्रकाश वाले हैं उनसे रूपा देव व्र ऐसा स्वयं क्या है समर्थ भी है ईश्वराना इंद्रादी नाम अपी ईश्वर हो जो समर्थ देवता लोग है उनका भी वो ईश्वर है उन पर भी प्रशासन करने वाला उनकी सामर्थ्य के अपेक्षा से भी अधिक सामर्थ्य वाला है क्योंकि आप देखते हैं यहां कहानी में एक तिनका रखा जाएगा सूखा तिनका सूखा घास वायु के सामने रखा अग्नि के सामने रखा ये समर्थ महान महानी प्रचंड सारा गंगा रेख के मकान के आश्रम के से घुसा देते हैं इतना सामर्थ्य वाले लेकिन वो ईश्वर के सामने एक तिनका को भी हिला नहीं सके जब आग कांड हो जाता है कांड जंगल के जंगल साफ हो जाता है इन उसी ईश्वर अधिक सामर्थ्य वाला गुण है इन सब को सामर्थ्य प्रदान करने वाला गौण है वह ईश्वर है इसे कर ईश्वर नाम अभी ईश्वर हो किन्तु क्या करें वह ऐसा रहता है कि इसको पता ही नहीं चलता कहाँ है वो कैसा है वो ऐसा हम सबको दम दे रहा है हम लोगों के तरह जो बोलने का सामर्थ्य है सुनने का सामर्थ्य है करने का सामर्थ्य उसी का है उसी का, का दिया हुआ है लेकिन वो दुर्भिज्ञ यो, यो वाच में माम प्रसप्तम संजीवी अखिलेशम ना है ना प्रहलाद स्थिति करते हुए कहा यो वाच में माम प्रस ये वाणी जो सोई हुई चढ़ ना तो सोई हुई रहती है इसमें चेतनता को भर दिए नबाब अभ्युक्त जिसके द्वारा यह वाणी भी बोलने की सामर्थ्य वाली हो जाती है अखिल शक्ति प्रकाश से अकेले शक्ति धर ने इसको संजीव देती तो जीवित कर देता इसलिए कहते हैं ऐसा वह तत्व तो आसानी से गे थोड़ी है सभी को दुर्विज्ञ और देवानाम जय हेतु हो लोक जब कभी युद्धों में विजय को प्राप्त किए हैं तो उसका कारण कौन है वो यही है इसे आत्ते रिपु आप कुंधु कहा नीता आत्मा ही आप स्वयं अपने शत्रु हैं आप स्वयं अपने मित्र भी क्योंकि आप अपने पर कृपा कर लिए साविक वृत्तियों को अपनाने की प्रयास करते हैं तो आप क्या है आप अपने मित्र यदि आप आसुरी वृत्तियों को अपना ये रहते हैं तो आप अपने शत्रु ये तो पता कैसा चले आप आसुरी चल रही है कि देवी चलती रहती ये पता नहीं चलता अपने आप को आज बड़ा चालाक समझता कितना वो अपना छल कपट वृत्तियां हैं उसको पहचान नहीं, नहीं पाता वो छल कपट को अपने चालाकी समझता छल कर रहा है छल कपट करूंगा कैसे देखो हम कितने बुद्धिमान है किसको पता ही नहीं चला हमने ऐसे काम कर लिया ऐसा सोचता है लेकिन पता तो लगता ही है खुद को ना पता चले दूसरों को तो पता लग जाता है क्या कर रहा है उसी क्या विचार हो सकता है क्या चल रहा है लोग अपने आप अनुमान कर लेते हैं अन्य ले के बारे में जो है उसकी क्या विचार चल रही है क्या हो रहा है और कई बार अन्यों की कृत अनुमान सही भी निकलती अधिकतर सही निकलती बल्कि कभी कभी विफल भी हो जाते तीसरे कहते हैं कि वो देवताओं का जय के कारण है असरों के पराजय कारण है तो खत्म नास्ती थी अरे ऐसा तत्व नहीं है ऐसे कैसे दे सकते हो अनुकूलानी इस पदार्थ इस तत्व को समझाने के अनुकूल ये उत्तराणी वचन से दर्शन आगे के जितने वचन है आगे जो मंत्र आ रहे हैं वो सब मंत्र इसी बात की समझाने के अनुकूल वचन है ऐसा देखने को मिलता है एक पक्ष ब्रह्म में सर्व्यवहार के अधिष्ठान रूपी प्रकाशकता का रूपी कारणता को स्वीकार करें प्रयोग कर रहे हैं जय हेतु पराजय हेतु ब्रह्म ही सकल दृश्यों के कारणता है इस बात को अधिष्ठान रूपी कारणता को सिद्ध करता है अगली आख्याय का अथवा एक दूसरे अवधारण कर रहे हैं ब्रह्म विद्याविद्या की स्तुति के लिए मान समस्या क्या है आम आदमी कार्य कारण भाव के बिना प्रवृत्ति नहीं होता या किसकी स्तुति हो तो उसे प्रवृत्त हो जाती स्तुति ना हो जिस चीज़ की उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होती स्तुति होना जरूरी है आदमी दो में क्या कार्यकारण भाव हो तो प्रवृत्त हो जाएगा हाँ ये कारण कारण से कार्य सिद्ध होगा अमुक हम फल हमको मिलने वाला है तो उसमें लग जाएगा नहीं मिलने वाला तो क्या करना है ऐसे तो छोड़ो कार्यकार भाव पर जीवन ज्यादा चढ़ता है छोड़ा तो तो तो तो महात्म ही लंबा छोड़ता है नाम ही देखिए पूर्व पीटिका कितनी लंबी चौड़ी है उत्तर पीठ का कितनी लंबी चौड़ी है बीच कितनी इसकी है? १५० तो श्लोक से पर तो वही है पूर्व पीठता है इसका, इतना हुआ, इसका मतलब कोई साधन थोड़ी यही है दो चार श्लोक स्तुति क्या कर तो ऐसे ही बोल दिया है लंबा चौड़ा स्तुति चाहिए यहाँ भी लंबा चौटा दो खंडों में स्तुति किया जाना है ताकि मंदों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में हो जाए ब्रह्म विद्या विद्या कैसे होगी कथा से खत्म समझा ले ब्रह्म विज्ञानाधि अग्निया देवा, देवाना श्रेष्ठ तम जुगमूपिता ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान के वजह से क्या हो गया अग्नि और वायु को भी बड़ी पोस्ट मिल गए ज्यादा सम्माननीय हो गए श्रेष्ठ हो गए देवताओं और इंद्र तो और, और नजदीक से देख लिया ना निष्ट स्पर्श हो ऐसे प्रभाव होगा अत्यंत तो नजदीक से स्पर्श कर लिया इंद्र ने एक तरह से क्योंकि इंद्र के सामने परीक्षा में कोई चीज रखा नहीं उसने ये तिनका को क्या करोगे कुछ नहीं कहा वो दोनों तो को बात हुई दूर दूर से समझ में आया कौन है क्या यक्ष ने बोला यक्षर उपेणा और परीक्षा वापस लौटा है समझ में नहीं आया बोल के लौटा मैंने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ उनका उतने से भी देवताओं में श्रेष्ठ हो गए और इंद्रद नजदीक से फिर से माया विद्या हेमुवती कृपा करी नाम वगैरह बताया उस ब्रह्म का उपासना बताया तो उसका अनुभव हो गया चाहे छात्र अनुसार ले लो एक एक साल ना करते हुए ज्ञान हुआ चाहे हेमुवती की कृपा से हो गया लेकिन इसको अप्रोक्षित ज्ञान लगभग हुआ अतीव क्या हुआ उन दोनों की पेशा से भी शिष्य अपेक्षा से थी तथोपि अतित राम इंद्र उनसे भी अत्यंत अधिक श्रेष्ठ था इंद्र में आ गई ये ब्रह्मज्ञान की महिमा है इधर से आप भी इस दुनिया में श्रेष्ठ होना चाहते हो तो परोक्ष ब्रह्मज्ञान कम से कम चाहिए परोक्ष ब्रह्मज्ञान रखो और वेदांत बोलो प्रवचन करो तो दुनिया पूजा तो हो गए सबके सचय नहीं है जितने परोक्ष ब्रह्म हो रहे महामंडलेश्वर लो महंत सब तो करी रहे हैं मन कितनी पूजा हो रही है कोई दंध की कमी है क्या किसी चीज की कमी नहीं जहाँ जाते हैं वह ए में घूमते रहते हैं हमेशा हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं इधर उधर प्रोग्राम हो रहा है क्या पर क्या होता है कोई आदि है नहीं तो बस ऐसे ही होता है व्यस्तता आ जाती है परोक्ष रूम ज्ञान से ही इतनी समय श्रेष्ठता हो जाती है आदि व्यस्त हो जाता सम्मान मिलती है परोक्ष रूम ज्ञान का ये हाल है हाँ परोक्षानुभूति हो जाए तो कहना क्या है उसका न चाहते हुए पीछे रहेंगे लोग स्वयं देवता से हम लेते है ना कबीरा ने कहा पहले क्या था हरि आगे आगे पाछे अब कबीर कबीर और अब कबीर आगे हरि पाछे कबीर कबीर उल्टा हो गया कबीर आगे आगे जा रहा है हरि पीछे पीछे कबीर रुक जा रुक जा अरे भगत कहा भाग रहा मैं तेरी सेवा में हाजिर हूँ सारी रूप इसी लेकर आ जाएंगे पीछे पीछे भागते रहेंगे तो इसलिए कहते देखो देवा देवा न श्रेष्ठ कौन देवा है अग्नि अग्नि आदि, से अग्निंद्र देवा देवा श्रेष्ठ जगमु तथो पाम इंद्री अथवा और एक पक्ष ले रहे देख लो दुर्विज्ञत प्रदर्शन ये दिखाने के लिए देखो बड़े बड़े देवता लोग जहां अनेक जन्म होंगे अनेक उत्कृष्ट उपासना कर्मकांड करके उस देव भाव को प्राप्त किया हुआ लोग भी ब्रह्म को नहीं जन्म जान पाए तो ब्रह्म कितना दुर्विज्ञ ही है तो आप मनुष्य को कितने ही विवेक वैराग संपन्न होना पड़ेगा उस भ्रम को जानने के लिए यह अनुमान किया जा सकता है यह दुर्विज्ञ को बताने के लिए यह कथा है ब्रह्मा ब्रह्म दुर्विंग प्रदर्शित ये न अग्नि आदि तेजसोपी क्लेश अग्नि आदि लोग कैसे हैं अति तेजस्वी हैं और इंद्र तो शतुर इंद्र कहा है अमरकोष्ठ में भी अन्यत्री पुराणों में सब जगह आता है एक सौ बार जिसने अश्वे याग किया वो इंद्रकोष्ठ को प्राप्त करता है और एक अशमे याग करना कोई आसान बात है वो इंद्र खुद जो जिसने अब इंद्र बनाया उसने 100 बार किया जो ये जब 100 बार कर रहा था उस समय जो इंद्र रहा होगा वो चुप थोड़ा बैठा होगा वो कितना इंद्र डालने कोशिश किया होगा जैसे वर्तमान इंद्र की कहानी आती है इसने जो है सगर का एक सौ यज्ञ को पूरा होने नहीं दिया देवता लोग ऐसे हैं उनको डर रहता हमारा पुट को दूसरा न छीन जाए तो अत्यंत तेजस्वी है जो सौ बार अश्वमेध याग करना कोई साधारण बात नहीं है एक बार करने के लिए सोचते हैं तो हालत खराब हो जाता है नहीं देख लो महाभारत में कहानी युद्धि वगैरह की एक बार करते, करते करते बुरा हालत हो गया भगवान कृष्ण जैसे साथ में खड़े हैं तब तो भी मुसीबत कितने झेलना पड़ा किसी तरह से निपटा और भगवान राम खुदा अवतार लेकर अश्वित याग फेल हो गए नहीं लो कुछ बांध दिया और हरा दिया राम कोई है या नहीं? नहीं कर पाया पूरा तो सोबार करके पहुंचा इंद्र पोस्ट पर तो कितना तेजस्वी होगा कोई साधारण नहीं होगा और, और इंद्र उसका असिस्टेंट लो वो भी काम नहीं है इसलिए कहते हैं ये ना अग्नि आदि हो अति तेजस हो भी क्लेश ही नहीं हो बहुत क्लेश उठा करके बहुत कष्ट उठा करके ही ब्रह्म को जान पाए तथा इंद्र देवाना उसी प्रकार से इंद्र भी जो देवताओं का जो राजा होता हुआ भी इतना महान तेजस्वी पुरुष होता हुआ वह भी यहाँ की कहानी के हिसाब से बड़ा क्लेश पाया बहुत दुखी हुआ वो जब देखा वो गया पास में ना गायब हो गया बहुत दुखी होगा अपने आप इतना अपमानित समझा इंद्र ने यह सोचा देखो वो वायु और इंद्र से तो बात भी किया वो तो पता है कि हमसे हम पूछा तुम्हारा क्या सामर्थ्य हमने बोला हम सबको उड़ा दूंगा हम सबको जला दूंगा तो उसके परीक्षा भी ली और हमसे तो बोले भी नहीं गायब हो गया आपको इतना अपमान कर रहा इतना बुरा लगेगा यदि आप कहीं जा रहे हो आपसे निकृष्ट लोगों से बात करके महात्मा बैठा है और आप जैसे पहुंच गए मुख मोड़ के चला जाए तो आपको तो बुरा नहीं लगता है बुरा लगेगा आपको देखो उनको तो सबको टाइम लेगा और हमसे तो बात भी नहीं कर रहे वही इंद्र का हाल था महान राजा और अहंकार उसको इतना ठेस पहुंचा वहां पे कम क्लेस और चांदी की कहानी में 32 32 32 छियानवे और पांच एक सौ एक साल ना कर प्रजापति ने पूरा ब्रह्म कहते हैं देवाना अथवा एक और पक्ष पक्ष चौथा चौथा हो गया अब चौथा पक्ष ला रहे वक्षमाणो वक्ष उपनिषद विधि परम सर्वम मतलब सारी कहानी आगे कहा जाने वाला उपासना के लिए जो चौथे कंट में उपासना बताएंगे उस देवता के गुण और नाम वगैरह बताएंगे इस गुण से इस नाम से उसकी जो है निरंतर ध्यान करना चाहिए ब्रह्मचिंतन करना चाहिए उपासना उपनिषद कर दिया उपासना, इसलिए वक्षमाणोपनिषद विधि परम वक्षमाण जो उपनिषद है उपासना है उसकी विधि के लिए ये सार का सारा कहानी किया जा रहा है माने उस विध्य अर्थवाद उस विधि का विधेयूता जो उपासना का अर्थवाद आ रहे ब्रह्म विद्या व्यतिके ना प्राणी नाम कर्तृत्व मानो मिथ्या दर्शनार्थम वा आख्यायिका अथवा यह आख्यायिका मुख्य बहुत सुंदर प्रवचन बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या को से रहित उसको छोड़कर उसे रहित होकर जो जीव है उसका जो कर्तृत्वादि का अभिमान है ना वो मिथ्या एक दर्शनार्थ इस बात को दिखाने के लिए आके वायु में क्या था कर्तृत्व का अभिमान था अग्नि में कर्तृत्व का अभिमान था सर्व दहे ऐसा बोल रहा है तो ये जो कर्तृत्वादि का अभिमान है ब्रम विद्या छोड़ दो तो ये सब निरर्थक हो जाता है प्राणीना कर्तृत्वादी मानो ब्रम विद्या व्यतिरेके एक ही प्राणी के लिए वास्तविक चीज या वस्तु है सगल प्राणियों के सत्यभूता संपत्ति यदि है तो वो भ्रमिद्या जितने भी आपके पास है कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंता ममता वगैरह वगैरह जितने भी है आपके पास वो सब मिथ्या है यह बात को दिखाने के लिए यह आख्यायिक आरंभ की गई है यथा देवान जय आदि अभिमान तद्वन थी जिसे देवताओं का जय आदि का अभिमान क्या था मिथ्यादि देवताओं के जय का अभिमान क्या था मिथ्यादी यही तो यह कथा आपको महाभारत में भी ऐसी दृष्टान मिलता नहीं स्मृति में जैसा वैसे स्मृति में भी है महाभारत में, में क्या हुआ सारी धोनी के बाद में भूल गया अर्जुन उपदेश जो दिया गया था पहले भगवान के द्वारा निमित्त मातरम भव सैसा मैंने सबको मार दिया है तुमको निमित मात्र बनना है ये बात भूल गया और युद्ध के बाद क्या कहता है मैंने भीष्म को मारा मैंने इसको मारा मैंने उसको मार लिस्ट लग गया नहीं मैं नहीं मारते हैं सबको हम थोड़े भी विजय पा सकते मेरे वजह से विजय भीम कहते तू क्या होगा मैं नहीं मारा हो तो दुर्योधन को तो अभी राजा अपने आप को बोलते हुए बैठे रहता मे मार्मी को तो मैं मारा तू नहीं मार असली तो बात भी सही है भीम नहीं थी दुर्योधन को मारा दुशासन को मैंने मारा तुमने तो मारा असली असली दुष्ट थे उनको तो मैंने मारा तुम तो उनके चमचे जो पीछे घूमने वाले उनको तो तुमने मारा है ऐसे आपस में एक दूसरे जो है सब बोलने लगे अपने आप में बोलने लगे और कृष्ण भगवान ने देखा ये सब बुड़बक है बड़ बड़ बड़ फालतू कर रहे बातें कर रहे इनको कैसे समझाया जाए सबको मैंने मारा तुम कुछ नहीं किया है अपने आप तो बोल नहीं सकते तो क्या करें क्योंकि यदि अपने आप कहा भी लेते तो महाराज चुप रहो तुम तो केवल मेरा सारथी भन के रथ को इधर उधर दौड़ाते रहे तुमने कहा मारा लोग सीधा कह देंगे उसको किसे भगवान ने सोचा ऐसे समझा नहीं जा सकता इनको ले चलो इनको कहीं एक जगह पर जहाँ से इनको पता चले तो गए बरबरी के पास बर्बरी का खोपड़ी पार ज्योतिष पार्ट के ऊपर रखा हुआ था ज्योति सर अभी भी बोलते ज्योतिष सर बोलते हो उसको तालाब है ज्योति सर उसके ऊपर एक छोटी सी टिकड़ी है पहाड़ी छोटी उसके ऊपर उसे खोपड़ी को रखा हुआ बरकरी का जो भीम का पोता का बेटा युद्ध के आधिकाल में आज युद्ध के शुरू काल में आया और कहा कि कोई लड़ने की जरूरत नहीं मैं सबको निपटा दूंगा क्या लड़ाई फालतू लड़ रहे हो कर रहे हो तुम लोग भगवान कृष्ण जो कैसे करोगे बस दो बाढ़ एक बाढ़ से सब मेरे से बड़े हैं ना, सबकी मैं पूजा कर देता हूँ और तिलक लग लगा दूंगा और दूसरे बाढ़ से सबका स्वर पहुँचा दूंगा कैसे करूँ करके दिखाओ तिलक लग लगाओ पहले उसने अपने खून निकाला एक बाढ़ में लगाई और छोड़ वो बाढ़ जितने लाख लोग थे उतने लाख बाण बन सब के सबके मत्थर प्रेगित ला भगवान ने गए तो दूसरा छोड़े गए गड़बड़ जाएगा सारे लोगों की प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएंगे सारे व्यक्ति प्रतिज्ञा करेगा तो क्या होगा प्राण को खोपड़ी में रख दिया राहुल खोपड़ी में वजह से और का तुम सबका वास्तविक रूप को जान सकते हो हृदय केंद्र क्या चल रहा है जान सकते हो क्या हो रहे यथात में वो तुम देख सकते हो वो अदिप दृष्टि देकर उसको अब काम आया लास्ट तो पूछा गया बताओ किसने किसको मारा नहीं किसी को मारा ही नहीं आप ही सबको मार रहे थे, आपका चक्र से गर्दन काटते जा रहा था यही तो कह रहे हैं, मैंने बांध फेंका उसे कह रहे हैं, मैंने गधा कर उसको मारा वो कहते मैंने इसको वैसे पलट के मारा कहते कुछ नहीं सब के माध्यम से आप ही कर रहे थे ये सब निमित्त मात्र अपने झटके अहंकार कर तो सबका अभिमान टूटा वैसे यहां पर भी है देवता अभिमान कर रहे हैं कि विजय है हमारी विजय हमने अमुक राक्षस को मारा हमने अमुक राषस को मार इतने असरों को हम लोगों मार डाला है ऐसे अपने आप को महिमा देवा नाम से आदिमाना तद्वत ठीक उसी प्रकार उसी प्रकार से क्या है प्राणी नाम करते हुए अभिमानो ऐसा न कर देना तद्भवत प्राणी नाम करते मानो मिथ्या ये मूर्खता सोचता है है है है मेरा ये मेरा मेरा सामर्थ्य है, वो है। सब कुछ उसी ब्रह्म तत्व का ही सामर्थ्य से सब सामर्थ्यवान है उसकी चेतनता से चेतनवान हो गए तो सामर्थ्य वाले हो गए ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञा है कैसा है तो समझा रहे ब्रह्म देवे भो तस्य विजये देवा ता विजयो ब्रह्मा हा, हा किला, वा है जो वाला श्रोत्र देवाय विजय किोत्र वही देवेभ्योज्ञ देवताओं के लिए विजय को प्राप्त किए देवताओं के लिए उन्होंने विजय प्राप्त किया लेकिन तस् ब्राह्मण उस ब्रह्म विजय को संबंध में उन ने क्या किया देवाहा अमी देवता ने समझा यह अपनी महिमा है देवता लोग अपने आप को महिमान्वित हो गए महिंग दातु है कंडवादी गण क्या धीर्घी कार अत यखा कंडवादी भो यख मह पतालीस अमहियता अमीय अमद देवता लोग महिमा से मंडित हो गए अपने आप को मंडित कर लिए तो एक और इस असली बात को भूल करके देवताओं ने सोचा समझा और क्या कहा अस्मागम विजयो यह विजय हमारी ही है इस विजय में और किसी का कोई हाथ नहीं है कोई किसी की कृपा नहीं कुछ नहीं यह हमारी अपनी सामर्थ्य से विजय को प्राप्त किया हुआ है ऐसे अपने अपने अहंकार से कहने लगे और अस्त में वह महिमा आई थी यह महिमा भी हमारी ही है ऐसा कहने लगे यही इंद्रियों की कथा में भी आती है ना प्राण उपासना में इस ब्रह्म उपासना देवताओं की कथा आ रही है वहां इंद्रिया बोलने लगी सब जो ये सामर्थ्य सब मेरा ये मेरे वैसे शरीर जिंदा है मैं न रहूँ तो शरीर मर जाएगा तो प्रजापति ने कहा एक एक साल के लिए थोड़ा आप लोग बाहर जाओ देखो तो सही किसके बिना ये जिंदा रहे किसके नहीं रहता है सीधा कहते नहीं नहीं तुम लोग सब और प्राणी असली है तो कहते देखो प्रजापति पक्षपात कर दिया आपने ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ कह दिया है हम सब कनिष्ठ पुत्र हैं ना हमारा कोई वैल्यू नहीं जैसे होता है आश्रम में जूनियर सीनियर लड़ाई होते सीनियर लोग हैं हैं और हमारे जूनियर सीनियर बराबर हो जाते दिक्कत होती है वहां पर इसलिए समस्या है ना तो यहाँ समस्या हो रही है इनको कहते है कि भाई तो जवाब देगा एक सौ आएंगे भाष्यम तस्य हिला नहीं ब्रह्म क्या ब्रह्म यथोक्त लक्षण में था शुत्र जो का वो लक्षण ले किल देवताओं का, वा का प्रयोजन सिद्धि के लिए देवे अर्थाया इति दिखाई चतुर्थी विजय के द्वारा देवताओं का कल्याण होवे ऐसा जो देवताओं का प्रयोजन सिद्ध होवे इस भाव से विजिज्ञ जयम लब्धवत जय को प्राप्त किया ब्रह्म ने विजय को प्राप्त किया देवाना देवान संग्राम कहा हुआ ये कब हुआ कैसे हुआ कभी देवताओं का शुरू के जो संग्राम हुआ था उस संग्राम में देवताओं का प्रयोजन सिद्धि के लिए देवताओं के पक्ष ने वह विजय को प्राप्त किए ऐसा घटा कैसे प्राप्त किए देवताओं के लिए असुरान जित को जीत कर वे असुर कौन है उसका बड़ा विशेषण देखो असुर उनको कहा जाता है जो जगद एक दूसरा ईश्वर से बेहतरीन एक जगत के अराती है संसार के शत्रु है इस प्रकृति का दुश्मन है वो लोग जगत के प्रभव उग्र कर्माण क्षया जगतो अहिता ये श्लोक में चेतरे स्मृति है उग्र कर्माण जगत तो क्षया प्रभवंत अहिता उग्र जो दूसरों के हित को कभी सोच नहीं सकते ऐसे उग्र कर्म करने वाले लोग जगत का क्षय के लिए हमेशा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते व्यवहार करते हैं उनको कहा जाता है जो सदा, जगत रागत का हित किसी का भी हित सोच नहीं सकते हित सोचते हैं और उग्र कर्म करते हैं ऐसा उग्र कर्म करते हैं जगत रक्षा कारण बनता का क्षय का संक्षय सम्यक रक्षण नहीं करते हैं संरक्षक नहीं है संभक्षक जगत का संरक्षण में संयोग न देकर के सहयोग न देकर के जगत का भक्षण करके नाश करने में ही पूरा व्यवहार करने वाले लोग वो जगदराती असुरान उनको असुर कहते हैं अथवा ईश्वर सेतु बेहतरीन ईश्वर का सेतु को भेदन करने वाले ईश्वर का जो सेतु क्या है मर्यादा ईश्वर की जो इस संसार में स्थापित धर्म संबंधी जो मर्यादा है कौन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे करना चाहिए इस मर्यादा का भेदन करने वाले लोग ये रावण ने क्या कहा ये तो कहा? तस कोई विष्णु नहीं कुछ नहीं मेरे नाम पर रावण स्वाहा बोलो हवन दो मेरे नाम पर करो मैं ही भगवान तीन लोगों का ईश्वर हूं मैं ईश्वर हूँ तो दूसरा किसी ईश्वर का नाम क्यों ले रहे हो अभी मेरे नाम से आओ तो बोला ये जैसे आजकल कुछ महात्मा होते हैं वही भगवान की पूजा करवा सब फोटो हटाओ मेरे ही फोटो करना घर में मेरा ही पूजा करना ऐसे हैं बहुत हर हर प्रांत में मिलेंगे आपको दो चार दो चार हर जगह मिलेंगे कहते कोई भगवान की पूजा करना नहीं कुछ नहीं मेरा ही पूजा करना मे भगवान वेदांत तुम भले भगवान हो तुम ब्रह्म ही हो कोई आपत्ति थोड़ी है लेकिन आम आदमी किस तर का उसको क्या करना है वो तो समझाओ भगवान क्या करते विद्वान भी जोश एक सर्वकर्माण की गृहस्थी है अन्यानी है उनको कहो तुम एक करो और हवन करो पूजा पाठ करो जाओ रो शिवालय में मंदिर में जाओ विष्णु मंदिर में जाओ अमुख मंदिर में जाओ व्रत करो पूजा करो पाठ करो अरे नहीं हमारी चालीसा अरे हनुमान चालीसा क्या पढ़ना है आशा चालीसा पढ़ो क्या लग है इंतरानी चालीसा नहीं सब कुछ अपनी अपनी, अपनी चालीसा बना रहे हैं लोग तो महात्मा अपने अपने चालीसा तो चालीसा में पाठ करो शिव चालीसा की जरूरत नहीं दुनिया असुर लोग महात्मा के में में घूम रहे ये सब क्या हैं ईश्वर ईश्वर से तो लक्षण घट रहा है द्वारा मर्यादा उसका भेदन करने वाले लोग होने के नाते हैं सित कर तो मर्यादा उस मर्यादा का भेदन करने वाले लोगों को असुर कहा जाता है उनसे देवे जीवन तत्फरमच प्रायक्षक उनसे उनको हरा करके देवताओं के लिए जय और जय का जो फल क्या है सकल ऐश्वर्य लोगों पर उनका जो प्रशासित्व है वो उनको प्रदान कर दिया प्राय क्यों ऐसे किया जगतस्थेम ने जगत का स्थिरता के लिए ये तो भगवान ने कहा यदा यदा धर्म से ग्लान भवधि भारत है ना जब जब धन की ग्लानी तक धर्म तो में आता नसरों को मार के फिर बैलेंस संतुलन कर दे अभी लगभग संतुलित है ना इसलिए भगवान के अवतार नहीं हो रहा है आपको लगता है कितना कलियुग बढ़ गया कितना ज्ञान नहीं हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है भगवान की के कोण में अभी एक पैसा अभी बिगड़ा नहीं है क्योंकि अभी वेदांत पढ़ रहे आराम से बैठ करके नहीं अभी सरकार नियम नहीं बनाया ना आश्रमों को बिजली नहीं मिलेगा छात्रों को पढ़ने वालों को दंड मिलेगा ऐसे तो नहीं है ना कानून अभी रावण अभी तो के जमाने में था मेरा ही पाठ पढ़ना मेरे ही नाम लेना भगवान अगर नहीं पढ़ना वेद वेदर नहीं पढ़ना जो पढ़ेगा उसको पिटो बंद कर दो अंदर अभी तो इतना नहीं हुआ है कलयुग में आराम से तो लोग बढ़िया-बढ़िया आश्रम बना रहे हैं बड़े बड़े एसी हॉल बन रहे हैं बड़े से बड़े ऑडिटोरियम बन रहे हैं एक से एक और रोज वहां सत्संग हो रहा है तो धर्म की हानि अभी काम कुछ हो रहा है इसीलिए अभी अवतार होने वाला है नहीं होगा और भी चार लाख साल बाद कल होता चार लाख साल बाद होगा उसके बाद कि चार में पांच हजार तो है चार लाख सत्ताईस बाकी है ना उसमें लाख साल बाद होगा तब तक छोटे मोटे होंगे यही असुर जो आधुनिक असुर आएंगे और आधुनिक देवता भी आएंगे अच्छे महात्मा भी पैदा होते रहेंगे खराब महात्मा पैदा होते रहेंगे संतुलन चलते रहेगा तो जगत ने जगत की स्थिरता के लिए स्थिर आय एक धर्म और अधर्म की संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं को वह जय और उसका फल को प्रदान करने के लिए भगवान ब्रह्म ने वह विजय को प्राप्त किया तस्य कला तस्वेला ब्रह्मो विजय के निश्चित रूपेण न वह उस ब्रह्म का विजय के विषय में देवाह अग्नियादिओ महिंत अग्नियादि देवता लोग है महिमान प्राप्त महिमा को प्राप्त किए तब, प्राप्त वो समझेंगे हम किसके से प्राप्त किए हैं ये समझें बिना क्या कर दे प्रत्येगात्म ईश्वर से प्राणीना सर्वशक् जगत स्थिति चिकीर्षो हरियं जो महिमा ची अजान अग्नियादी लोग इसको नहीं जानते थे किसको नहीं जान पाए इस चीज को नहीं जान पाए क्या चीज है उसकी इतने शब्दों से कह रहे हैं प्रत्येगात्म ईश्वर से ही अंतकर, अंतकर, अंतकर्ण आत्म स्थित जो जीव है प्रत्येगात्मा है प्रतिबिंब है और उसका बिंबपूता ईश्वर इस तरह से प्रत्येगात्म ने ईश्वर से वो भी अभेद करते हुए कह कर दिया प्रत्येगात्म रूपी जो ईश्वर अंत करणस्त प्रत्येगात् ईश्वर है उसको अजानंत ऐसा कर देना सब को अजानंत के साथ जोड़ देना ईश्वर से अजाननता और सर्वज्ञ से अजानता और ईश्वर को की सर्वज्ञ ये सर्व करके जानते तो समझ लेते वो तो सब कुछ जान लेगा हम गलत सोचेंगे तो भी जान लेगा ना वो भाई नहीं उनको क्योंकि उनकी साथ। उनकी ईश्वर की सर्वज्ञत्व को भी वो भूल गए ईश्वर सर्वज्ञ है यह बात को भूल लेगा जो वही आदमी गलत सोचेगा ना नहीं तो गलत कैसे हो सकता है तो डरेगा वो गलत सोचने के लिए अरे भगवान तो देख रहा है भगवान तो जान लेगा मैं गलत सोचूंगा तो ये तो कालीदास की और नहीं कलकदास की कहानी में है ना भगवान देख लेंगे ये डरता हो उसको भगवान कहानी सब जगह देखी लेगा उनको वो सर्वज्ञता ना सर्वंतरयामिता और सर्वव्यापी था इसको मानने वाला कभी गलत काम कर नहीं कनकदास की परीक्षा में नहीं गए सभी ब्राह्मणों की परीक्षा में एक केला दे गया सबको भी और कहा कि भाई जाओ भगवान ना देखे कोई ना देके भगवान नहीं पुरानी कोई ना देके ऐसी को खाओ बोला इसके देखो और सब ने क्या किया कोई ड्रम के अंदर घुस के खा गया कोई दरवाजे पीछे छिपके खा गया कोई अंदर अंधकार में जगह खा गया कोई टॉयलेट में खा गया कोई कहीं खा गया कोई कहीं खा कोई कम्बल के अंदर छुपके खा गया और सब आगे बोलने लगे मैंने ऐसे खाया मैंने वैसे कोई नहीं देखा मेरे तो के नंबर है पूछे तुम क्यों नहीं खाया भाई वापस देने लगा तुम क्यों नहीं खाए मैं क्या करूं भगवान तो सब जगह है अंदर भी है बाहर भी, भी है मैं आंख बंद करके खाऊं चाहे दिल्ली जैसे, जैसे जैसे भी करूँ तुम्हें तो देख ही लेगा वो तो देख लेगा वो तो जान लेगा मैं खा ले अरे देवता होते हुए भी नहीं जानते भूल गए ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापी है ये बात को भूल गए सर्वज्ञ से अजान सर्व क्रिया बल्ल संयोजित प्राणी नाम और क्या है वो प्राणियों का सकल क्रियाओं के फल के साथ जोड़ने वाला वही है इस बात को भी भूल गए ये बात भी जानते ना याद होती तो समझते अरे आज जन में यह जो क्रिया हुई है युद्ध क्रिया इसका फल क्या है विजय इस विजय के साथ संबंध हमारा जो संबंध हुआ है इसको जोड़ने वाला वो ईश्वरी है ये जानते होते तो दुर्भिमान नहीं होता इन हो नहीं जानते सर्व क्रिया प्राणी नाम प्राणी राम सर्व क्रिया फल क्रियावर तस्य अजानता ऐसे उसको न जानते हुए और सर्व सर्वशक्त जगत स्थिति शिकीर्षो और कैसा है वो जगत स्थिति को चाहने वाला वह वा संपूर्ण शक्तिमान वैश्वर है सर्वशक्तिमान वह ईश्वर है उस ईश्वर को स्वरूप को भूल गए और अपने आप को शक्तिमान मानने लग गए जैसे आजकल कल शक्तिमान बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और कॉमिक्स बहुत बिगते हैं शक्तिमान के शक्तिमान। अखली शक्तिमान को भूल गए और अकली शक्ति शक्ति मानकर पीछे घूम रहे और कई बच्चे मूर्ख हैं जो उसको देखकर अपने आप भी वैसे शक्तिमान मान के कूदने लग गए सात मंजिल के ऊपर से मर गए अरे असली शक्तिमान तो ईश्वरी सर्वशक्त है सर्वशक्ति वाला है वो। उसको भी और अयो महिमा ये सारी चीजें उसकी है किसकी एक विश्लेषण वाला ईश्वर का अयंजयो महिमा तस्यार ईश्वर से भवती इत अजान उसे ईश्वर को नहीं जानते अतएव वह यह जो जय और महिमा है यह भी उसी की है यह भी नहीं जान पाए अजान कौन लोग न जानते की है ते वे दे देवता लोग जो देवा कौन अग्नि वायु इंद्र प्रमुख सर्वे देवा हा, सभी उन्होंने जो है अपनी ही विजय महिमा मानने लगे